भगवते oh, वासुदेवाय oh, oh. भागवत के प्रथम का प्रथम अध्याय पूरे अध्याय का के कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे लेकिन तो प्रयास किया जाएगा कि पूरा पूरा अच्छे से एक बार की घटना है कि वेद वेदव्यास जी ने सारे वेदों जो उनके जो मुख्य वेद था उसको चार चार भागों में बांट दिया और चार चारेदों को उन्होंने अपने अपने शिष्यों को ले और शिष्यों ने उस पर और व्याख्याएँ लिखीं और व्याख्याओं को उन्होंने और अपने शिष्यों को दिया और उस पर व्याख्या उन्होंने लिखते गए ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी बहुत, बहुत बहुत बड़ा सा एक्समान होता था उसके बाद उन्होंने महाभारत लिखा इतिहास पुरान किया तो इस सब के बाद भी मेरे व्याजी जो थे वो संतुष्ट नहीं अभी किसी ने हजारों हजारों श्लोक वेदों में हजारों लाखों श्लोक है जिसमें हजारों लाखों श्लोक लिखे हो महाभारत एक लाख श्लोकों का है वो लिखा हो अठारह पुराणे लिखी हो उसके बाद भी हमारे वेद जी जो थे वो असंतुष्ट वेद व्यास जी और तो हृदय से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो नहीं मिल रहा था अरे इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या इस एक डाउट था संदेह था कि क्या इससे लोगों लो का कल्याण होगा या नहीं क्योंकि इससे मैं कुछ संतुष्ट नहीं हो रहा मेरे लेते भी प्रसन्नता नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने भगवान के गुंड रूप लीला देकर डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वन नहीं किया उन्होंने क्या घुमा फिरा के बाद के कर्मकांड ये वो दुनिया ज्ञान ये ज्ञान मार्ग बाद में बाद में कर्मकांड का मार्ग और भी कई सारे जो मार्ग अष्टांग योग की पद्धति इस दुनिया भर की चीज़ों को देते ने अपने ग्रंथों और जो वास्तव में मूल चीज जो वास्तविक जो चीज थी भगवत भक्ति के बारे में जिससे वास्तव में सबका उद्धार होगा उसको एकदम संक्षिप्त रूप में लिख दिया था इन सब कार्यो को महाभारत में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में लिखा था लेकिन जिस तरह से लिखना चाहिए था उस तरह से नहीं होता <coughs> फिर नारद जी आकर वेदेव्यास को डांट पहले तो नारद जी ने वेदी की स्थिति वेदव्यास व्यास आपने तो बहुत बड़ा कार्य कर पहले जाते दाँट देंगे तो अच्छा नहीं होगा आप किसी घर पे आते और आते आप डांटना चालू कर देंगे तो ऐसा अच्छा नहीं है तो नाराज जी पहले बाहर गए और वहाँ पर उन्होंने पहले तो वेदव्यास जी वेदव्यास जी के कार्य की सराहना की कि तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया आपने चार वेद बनाए आपने अठारह पुराने लिख दिए आपने इतिहास के राज्य महाभारत महाभारत के रूप से बहुत सारे अर्थों में खोल दिया आपने वेदों के अर्थ को खोल दिया इतना सब कुछ कर दिया बहुत अच्छा कहा बहुत अच्छा कहा तो वेदेगा जी समझ रहे थे कि वेदेगा तो जी ने कहा कि नाराजी लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ तुम तो नाराजी ने कहा कि जानते हो कि संतुष्ट नहीं हो तो क्योंकि तुमने भगवान भगवान की भक्ति का भगवान के पूर्ण रूप मिला अधिकतर तुमने सीधी तरह से वर्णन नहीं किया चुपचुप के वर्णन किया संक्षिप्त रूप में कई के जब वो संस्कृत में वर्णन किया है और जानता है संसार जानते हैं अल्प वाली है, वाले बात तो इतने सारे शास्त्र पढ़ेंगे नि छुटकारा तब जाके शास्त्र इंटरनेट से व्हाट्सएप से और फेसबुक से छुटकारा मिलेगा तब जाके लोग शास्त्र पड़ेगा और इस तरह से नहीं होगा आपको डायरेक्टली कुछ करना पड़ेगा तो वरुण नारायण जी ने चार श्लोकों में चतुर्थ्लोकी भागवत वेद व्यास जी को बताया और फिर वेद जी ने समाधि अवस्था में नाराज जी के जाने के पश्चात समाधि अवस्था में उन चार श्लोकों पर मेडिटेट किया और उससे उनको भागवत देवी मिला भागवत एक साधारण ग्रंथ नहीं है भागवत ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान का अवतार है जिस तरह से भगवान मत्स्य मत्स्य अवतार लेते हैं नरसिम अवतार लेते हैं अन्य कई कई सारे अवतार लेते हैं बराह अवतार लेते हैं अलग अलग कार्यों के लिए अवतार लेते हैं उसी तरह से कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के द्वापर्य के अंत में मतलब भगवान द्वापद्य के अंत में भगवान अप्रकट हो गए उसके बाद कलयुग के जीवन का उद्धार करने के लिए भगवान ने स्वयं भागवत के रूप में ग्रंथ के रूप में उतार दिया जो श्रीमद भागवत है ये साक्षात भगवान ही है जिस तरह से हम नाम जब करते हैं इस विश्वास के साथ कि ये और भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है उसी तरह से जो तो श्रीमद्भागवत है ये भी भगवान से है भगवान श्री कृष्ण के अग्रकट होने के बाद के रूप में भगवाना चैतन्य महा में तो है है। ये भगवान का अवतार। इसके संपर्क में रहने से जीव होता है निश्चित हो जाता तो वेदव्यास जी ने भागवत की शुरुआत की और उस भागवत की शुरुआत में उन्होंने तीन श्लोकों में मंगलाचरण किया भगवान को प्रणाम किया तो हम शुरुआत में प्रभुत ने तो बहुत लंबा दिया हुआ है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में इसको कवर करूंगा तो एक श्लोक पर आप पूरे साल भर चर्चा कर सकते हैं। इस ये भागवत के एक-एक एक-एक श्लोक की महिमा है <coughs> जन्मादस्यु स्वराट धामनास्वेन सत्यं हे मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हे वासुदेव नंदन हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मैं आपको सागर नमस्कार करता हूँ विदेवास जी सर्वप्रथम भगवान श्रीकृष्ण को नमस्कार कर रहे उसके बाद वे कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि क्यों करते हैं ध्यान क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है वे ब्रह्म समस्त ब्रह्मांडों के उत्पत्ति पालन और संहार के एकमात्र कारण हैं और समस्त कारणों के भी वही कारण है इसलिए वेदव्यास जी सर्वप्रथम सर्वप्रथम भागवत में भगवान श्री कृष्ण को इस तरह से प्रणाम करते हैं फिर वे आगे कहते हैं वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत है इतने सारे जीवों के हृदय में कब कब क्या क्या संकल्प उठता है भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मानूंगा भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में रहता है परमात्मा रूप से तो वो हमारे हर एक संकल्प का उनके पास उनको पता रहता है हम शायद याद नहीं कर पाएंगे अगर हमें बोला जाएगा कि आज के समय एक साल पहले इसी क्षण हम क्या विचार कर रहे थे आप प्रभु जी आज इसी समय एक साल पहले इस समय में हम क्या विचार कर रहे थे हम नहीं जान पाएंगे बहुत मुश्किल है लेकिन भगवान को हम किस समय क्या विचार कर रहे थे कौन सब कुछ पता है ये है श्री भगवान तो ऐसे भगवान को वे प्रणाम कर रहे हैं और वे परम स्वतंत्र है भगवान श्री कृष्ण से ये सारे सारी सृष्टि निकलती है सब कुछ निकलता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है परम स्वतंत्र है वो किसी के अधीन नहीं है यद्यपि यद्यपि उनके कार्य कुछ ऐसे हैं कि वो ऐसा लगता है कि किसी वो अधीन है उनकी लीलाएं कुछ ऐसी है लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से स्वतंत्र है क्योंकि उनसे परे और कोई कारण नहीं है भाई उन, उनका कोई कारण हो तो किसी का अधीन रहे उनका कोई कारण ही नहीं वो सबके कारण है तो वो कैसे किसी का अधीन हो तो वो स्वतंत्र है उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को हृदय में वैदिक ज्ञान दिया ऐसा हुआ था कि जब सृष्टि का जो सृष्टि हुआ था जब भगवान के नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और उस समय ब्रह्मा जी तब तक ब्रह्मा जी को विचार कर रहे थे कि क्या करना चाहिए वो सब जगह देख रहे थे ऐसे क्या करना है कहा मैं तो जब सब जगह घूम रहे थे उनके चार मुख भागवत में सर लिखा गया है और फिर जब उन्होंने देखा कि मैं किसी कमल पर बैठा हुआ हूँ और नीचे घोर समुद्र की समुद्र लग रहा है तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे मेरे मेरा जो मूल है मुझे वो खोजना पड़ेगा तो ब्रह्मा जी ने जर्नी होम नहीं जर्नी डाउन चालू किया हाँ तो ब्रह्मा जी नीचे चल नीचे की तरफ अपने जो कमल के जो तंतु हैं उसमें से नीचे जाने लगे जाने लगे जाने लगे कई वर्षों तक तो जा सोच रहे थे कि हमें भगवान हमारा जो मूल कारण कौन है पता चल जाएगा ब्रह्मा जी जा रहे जा रहे जी के चलो चलते फिर जी चले उसके बाद उनको दो ऑप्शन सुनाए दिए तब करो बेटे तब करो तब तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या के बाद भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने उनको अपना सारा वैकुंठ जगत दिखला दिया तो भगवान भगवान ने ब्रह्मा तो तो कि मित्र मित्र कितने उन्हीं के, <laughs> के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह समूह में पट जाते है जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में अग्नि को देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के कार्य ऐसे इतने अलौकिक कि बड़े बड़े महामुनि लोग जैसे आज इस संसार में अब तक कई सारे मुनि हो गए जिन्होंने मुख्य रूप से जो छह प्रकार के सिद्धांत है जैसे सांख्य योग न्याय वैसे मीमांसा वेदांत इस पर बड़े बड़े मुनियों ने एकदम बड़े बड़े स्कॉलर बड़े बड़े विद्वान आज तक संसार में इनके जैसा विद्वान कभी हुआ ही नहीं था उन लोगों ने बहुत कुछ लिखना बहुत कुछ जानने का प्रयास किया लेकिन उन लोग कभी भगवान को समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान की माया ने उनको समझने नहीं दी। भक्ति का सहारा नहीं लिया तो उन लोग कुछ भी कर ले उनको भगवान समझ में नहीं आएंगे उसके बाद देवताओं की स्थिति है जब भगवान आ, कंस के कारागार -कारा में प्रकट हुए थे उस समय सारे देवता स्वागत करने के लिए सृष्टि में कि सब लोग आप प्रभु आप आए है संसार में आपका स्वागत है कृपा करके इन सारे आसुर का वध कीजिए अब कुछ ही समय के बाद वही ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं वही इंद्र भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और जिस कुछ समय के उनके कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ कुछ हल्का सा टाइम होगा लेकिन इंद्र इंद्र और ब्रह्मा दोनों दोनों का माथा घूम जाता है और वो लोग भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते तो ये सारे जो देवता लोग भी है ये लोग भी मोहग्रस्त माया माया से मोहग्रस्त हो जाते कैसे हो जाते हैं जैसे अग्नि में हमें जिस तरह से जल जल दिखाई देता है कभी कभी अगर हम अग्नि देख कभी कभी हमेशा ज, अ, अगर आप अग्नि देखेंगे तो अग्नि में हमको कि थोड़े जल एक माया का एक इल्यूशन है एक माया का पर्दा है हमारे सामने एक ये प्रकार से हमारी बद्धता है जीव की बद्धता है।, है।, है जिस कारण से हमें वो अग्नि में जल दिखाई देता है या जो जो स्थल है स्थल में भी कभी जल की प्रती होती है कभी आप गाड़ी से जाएंगे बड़ी तेज धूप रहती, रहती होगी तो आप देखेंगे रास्ते पे जो हाईवे पे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो रोड है उसमें आपको लगेगा कि पानी है हुँ। हुँ। और कभी कभी आप जल में जाइए तो आपको लगेगा की यार तो इसमें कोई स्थल है तो ये हमारे हमारा इल्यूजन है ये माया का पर्दा इस कारण से हमें चीजों को दिखाई नहीं देता उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं वास्तविक लगते है ये जो भौतिक ब्रह्मांड ये सब जो जीवन चल रहा है अभी हम लोग तो भक्तों की संगति में है भागवत पढ़ रहा है इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ये सब ये सब वास्तविक नहीं है ये टेम्पररी है है सत्य है लेकिन कुछ समय के बाद ये ये हो जाएगा लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग मे और मेरे भान की भावना के कारण ये सब सोचते है कि ये जो चीज है वो शाश्वत है और ये अनादिकाल तक रहेगी हमें ये मनुष्य शरीर का जीवन ही यही कि पैसे कमाओ खाओ पियो यही सब करने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर मिला है यही सब करने के बाद तो ये भगवान की माया के प्रभाव से होता है सब कि हम लोग हमारा जो वास्तविक जो कर्तव्य है भगवान से प्रेम करना उसको भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं मैं और मेरे बन की भावना भावना के अधीन होते हुए हम लोग इस संसार के वस्तुओं को भोगते रहते हैं संसार के लोगों को भोगते रहता है और हमारे वास्तविक स्वरूप को, को हमारे वास्तविक हमारे वास्तविक स्वरूप के हम कृष्ण के दास है हम उसको भूल जाते हैं और अन्य सबकी दास रहते हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है भगवान की सेवा करना उसको छोड़कर हम सारी दुनिया की सेवा करते हैं। और इस, ये, और से ये ये उस कारण से जगत है ये वास्तविक लगने लगता है क्यों क्यों हम लोग ये सब करते हैं हम भगवान को क्यों बोलते हमें लगता है कि ये संसार ही? ये जो संसार है ये सही है वास्तविकता यही है संसार की कि हमें क्या करना है हमें इन लोगों की सेवा करनी है ये ये मेरी पत्नी है ये मेरे बच्चे हैं मुझे इनका पालन पोषण करना है उसके लिए मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तो अतः मैं उन सब को उस उन सब भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के ब्राह्मण रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर निवास करते हैं मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो ये सब संसार हमारे लिए बनाए है लेकिन वो कहा रहता है अपने धाम में ये सब सब चीज़ से सब चीज़ से से ऊपर भगवान उन्होंने बनाई है इस से, इस से है है लेकिन इससे इससे वो पूरी तरह उसके बाद अगला श्लोक धर्मा धर्मित कैतवत्र परम निर्मत्म सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम त्र श्रीमद श्रीमत महा मुनि कृत किंवा अत्र परेश्वर पर भागवत का एक एक पेज है भागवत की एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको हम लोग इस श्लोक में थोड़ा इसका आंसर इसका उत्तर जानेंगे महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित स्त्रीवत भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यत फल की समस्त का फल की कामना से रहित परम धर्म का निर्भर हुआ है भागवत में क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके ऊपर की बात की गई है मतलब केवल और केवल भगवान को किस तरह से प्राप्त करना है यही बात कही गई है भगवत भगवान के भक्तों का चरित्र रखा गया है उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया है अरे यदि हम लोगों को करना है तो कैसे करना है यही यही बात इसमें कही गई है और इसमें धर्म अर्थ काम की कोई बात नहीं कही गई है और कुछ नहीं है इसमें इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का निरूपण हुआ है भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुड़ से गुड़ रहस्य भगवान के विविध अवतारों के बारे में गुढ़ से गुड़ रहस्यों के बारे में श्रीमदभागवत ने बताया गया है इस इसको जानने से क्या होगा इसको श्रवण करने से से से क्या होगा जो तीनों तापन तापन तीन प्रकार के आध्यात्मिक ये अध्ययन कीजिए भागवत के संपर्क में आने से, से? से तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे और यदि ऐसा साधन हमें मिल रहा है तो आज किसी शास्त्र का क्या और किसी शास्त्र का क्या प्रयोजन हमें और क्यों शास्त्र और दूसरा शास्त्र क्यों चाहिए तो साक्षात भगवान ही रूप से भागवत के में प्रकट है और जिनके किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है तो ये मेरे से पूछ रहे कि हमें किसी और शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं है जिस समय भी सुक्री पुरुष सुक्री मतलब बहुत भागवत कथा सुनने सुनने की इच्छा रखने बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है लोग हजारों हजारों यज्ञ कर लेंगे लेकिन उनको यदि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा नहीं है तो सारा यज्ञ फेल है। यहाँ जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है सुक्रोत जिसने जिसका बहुत ज्यादा पुण्य किया है उसमें बहुत पुण्य किया है और वो पुण्य का जो फल है जो पुण्य का जो फल आ रहा है वो क्या है कि उसको भागवत सुनने में रुचि है भागवत भागवत को पढ़ने में रुचि है भागवत का कीर्तन करने में रुचि है किसी तरह से यदि ऐसे सुकृति पुरुष भागवत इसके श्रवण की इच्छा कर केवल इच्छा करते हैं पढ़ना दूर की बात श्रवन करना दूर की बात केवल इच्छा करते हैं केवल इच्छा भागवत सुनने की केवल इच्छा करते हैं आपने सुना नहीं है भागवत पढ़ा नहीं है आपने कीर्तन भी नहीं किया सिर्फ इच्छा करते हैं अब तो भगवान श्री कृष्ण अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं वेदे व्यास जी का वाक्य है बंदी बन जाते हैं जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो तब तो, तो क्या तब तो, तो बात ही क्या है हमें ये नहीं होता है क्योंकि हम लोग बद्ध बद है लेकिन वेद जी लिख रहे हैं ये बात अपने मंगलाचरण में ही शुरुआत में क्या लिख रहे हैं केवल इसको श्रवण करने मात्र की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में बंदी हो जाएंगे अभी यहां पर श्रीमद् श्रीमदभागवते महामुनि कृत श्रीमद् भागवत महामुनि महामुनि ने इस श्रीमद् भागवत रचना की है इस पर एक बहुत सारे लोगों का प्रश्न है अरे कई सारे टीकाओं में गया कि ये महामुनि का अर्थ तो वेदे व्यास जी है अभी मंगलाचरण लिखा है वेदव्यास जी ने और अपनी क्या वेदव्यास जी अपनी ही अपने आप को नमस्कार करेंगे श्रीमद भागवत महामुनि कृते तो अपने आप को ही वेदव्यास थोड़ी नमस्कार करेंगे तो कुछ हमारे गोडिया वैष्णव आचार्यों का ये मानना है कि यहाँ पर महामुनि का अर्थ नारद जी है नारद जी ने वेदव्यास जी को उपदेश दिया है वो नारद जी की कृपा से उनको भागवत भागवत की रचना की या कुछ और आचरणों को यह मानना है की नारद जी ने नरनारायण ऋषि से बद्रे का आश्रम में भागवत सुना और वो भागवत आके उन्होंने वेद व्याजे दिया तो इसलिए महामुनि का नरनारायण ऋषि भी है ये अलग अलग आ, कुछ आचरणों के मत है अब एक और प्रश्न कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद भागवत 18 पुराणों में आता है मतलब अठारह पुराण है श्रीमद भागवत भी एक पुराण है सही बात है श्रीमद भागवत भी पुराण है फिर एक प्रश्न आता है कि वेद ऐसा कहा गया कि वेदव्यास जी ने अठारह पुराण लिखे इतिहास लिखा सारे वेदो, वेदों को वेद उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद जब वो उदास हो गए थे तब नाराज जी आया फिर नाराज जी ने बताया और फिर उन्होंने भागवत लिखा फिर उन्होंने भागवत किया तो ये कन्फ्यूजन है है ना कि भागवत तो अठारह पुराण में आता है तो अठारह पुराण तो पहले ही रचना हो चुकी है फिर ये नाराज जी ने आके जो किया फिर ये क्या है प्रश्न है ना तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं जीव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि श्रीमद भागवत सबसे पहले नाराज जी के आने से पहले की बात है जब वो पुराण पुराणों की रचना कर रहे थे श्रीमद भागवत उस समय उनके पास संक्षिप्त रूप से प्रकट हुआ देखिए जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव को अपना माता पिता मानकर प्रकट होते हैं, उसी तरह से श्रीमद भागवत भी वेद जी को अपना माता पिता स्वीकार करके इस संसार का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं श्रीमद भागवत ये वेद जी का रचना नहीं है श्रीमद भागवत प्रकट हुआ है अपने अपनी अपने अपनी इच्छा से वेदव्यास जी को माध्यम बनाकर प्रकट हुआ है तो यहाँ जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अठा पुराणों की जब बात आई थी जब अठा पुराण उस समय उन्होंने संक्षित रूप से भागवत की रचना कर दी थी कर दी थी। और क्योंकि उसी के आधार पर उसी के आधार पर उन्होंने वेदांत सूत्र पर व्याख्या लिखी थी तो ये जो एडिशन था उसको फर्स्ट एडिशन बोल सकते हैं प्रथम संस्करण जो वेदव्यास जी ने जो भागवत जो अठारह पुराणों के साथ लिखा वो फर्स्ट संस्करण है प्रथम फर्स्ट एडिशन बोलते हैं ना जैसे हम लोग भगवदगीता प्रिंट करते हैं तो प्रथम बार प्रिंटिंग फिर द्वितीय प्रिंटिंग फिर hmm. तृतीय प्रिंटिंग सिर्फ प्रिंटिंग होता रहता है तो ये जो भागवत था अठारह पुराणों के साथ जो रचना की थी वो वो वो था उस भागवतम भागवत का प्रथम संस्करण फर्स्ट एडिशन अरे सेकेंड एडिशन जो रिलीज हुआ नारायद जी के आने के बाद रिवाइज एडिशन नारायद जी आए उन्होंने उपदेश दिया और उदेश के उस उद्देश्य को प्राप्त कर प्राप्त कर समाधि अवस्था में वेदव्यास जी ने भगवान के दीन लीलांग को देखा और भागवत का विस्तार किया तो वो हुआ सेकंड एडिशन तो हमारे पास जो हमें जो उपलब्ध है वो है श्रीमद भागवत का सेकंड एडिशन <coughs> <coughs> श्रीमद भागवत और वेदांत सूत्र दोनों के विषय एक ही है भगवान श्री कृष्ण और उन दोनों में उन दोनों में संबंध अभिदेय और प्रयोजन यही तत्वों की स्थापना की गई है किस तरह से भगवान भगवान कौन है भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है और, और जो प्रयोजन है प्रेम कृष्ण में प्रेम भगवान में प्रेम यही दो वेदांत सूत्र और भागवत दोनों का एक, एक ही एक ही है <coughs> लेकिन हम लोग जो है हम लोग वेदांत सूत्र के उसी हम लोग तो नहीं मानते कि वेदांत सूत्र का जो स्वाभाविक जो व्याख्या है वो है श्रीमद् भागवत हम हम लोगों का यही मानना है और यदि हम लोगों को वेदांत सूत्र पर कोई व्याख्या स्वीकार भी करनी है तो हम उन्ही लोगों को स्वीकार करते हैं जो लोग भागवत को स्वीकार करते हैं जो लोग भागवत को स्वीकार नहीं करते उनकी हम लोग लिखी हुई वेदांत सूत्र की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते पहले बात तो हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए श्रीमद भागवत ही पर्याप्त है श्रीमद भागवत हमें संसार को संसार से पारने के लिए पर्याप्त है लेकिन यदि किसी को और अन्य चीजों में जाना है तो उन लोगों के लिए यह है कि वे लोग वेदांत सूत्र की अगर जैसे रामनोचार्य जी और ये अन्य जो बड़े बड़े वैष्णव आचार्य हैं, उन लोग श्रीमद भागवत को मानते थे द्वारा जो जो लिखित उसको हम लोग पढ़ सकते भागवत में भी कही वर्णन है कि सेकंड एडिशन है, है। हाँ। वर्णन भागवत प्रथम अध्याय सॉरी चैप्टर आठवा श्लोक उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया <coughs> मतलब यहाँ पे सुद गोस्वामी कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि पहले पहले भी उनके पास एक था और उसके बाद उन्होंने पुनरावृत्ति करके मतलब सेकंड एडिशन उन्होंने अपने बेटे के लिए रिलीज किया जो उसके जो अपने बेटे को सुनाया सुखदेव गोस्वामी को सुनाया तो ये कंफर्मेशन मिलता है भागवत से भी गोस्वामी कहते हैं और भागवत भी सुधदेव गोस्वामी कहते कि हमारे पास जो वर्जन है श्रीमद भागवत का ये सेकंड एडिशन है गौड़िया भट्ट मद्रास ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की किताब पब्लिश की है श्री चैतन्य महापुरु की शिक्षा है उसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि इस संसार के समस्त ग्रंथ ग्रंथ मान लिए जल जाए जितने सारे अलग अलग प्रकार का आ, साहित्य है या ज्ञान अर्जन करने के लिए जो किताबें ग्रंथ छपे हुए हैं, इस संसार के समस्त समस्त ग्रंथ जल जाए। तब भी, लेकिन यदि भागवत भागवत रहे, एक भागवत रहे, तब भी कुछ भी कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। <coughs> फिर सिद्धांत आगे कहता है कि यदि इस संसार के सारे स्कूल जल के स्कूल या कॉलेज या जितने भी शैक्षणिक विद्यालय हैं, सब कुछ बंद हो जाए और केवल भागवत का श्रवन कीर्तन चलता रहे तब तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है सब कुछ बंद और भागवत का भागवत का मात्र श्रवण कीर्तन चल रहा है तब सब कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन वही नहीं हो रहा है तो हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं श्रीमद भागवत के बारह स्कंद बारह स्कंद प्रथम दो स्क प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है तृतीय स्कंद जो एक पद्म पुराण पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा गया है और जो तीसरा और चतुर्थ स्कंद है वो भगवान की जांगे हैं जो पंचम स्कंद है वो भगवान का नाभि कमल है छठा और सप्तम स्कंद जो है वो भगवान के हाथ है नवम स्कंद जो है वो भगवान का गला है दशम स्कंद जो है भगवान का श्रीमुख है ग्यारहवा स्कंद जो है भगवान का माता है और जो बारहवा स्क है वो भगवान का सिर है तो इस तरह से श्रीमदभागवत मूर्तिम्त श्री कृष्ण ही है फलम पिबत भागवतर अब भागवत में तीसरे, तीसरे मंगलाचरण के श्लोक में रिक्वेस्ट करते हैं क्या कहता है कि रस के मर्मक के मर्मजन यह श्रीमद भागवत क्या है वेद रूप कल्प का पकावा फल है है जैसे एक वृक्ष होता है, हमने उदाहरण सुना हुआ है ये जैसे वृक्ष होता है इसे आम का वृक्ष है तो आम के वृक्ष में रस होता है लेकिन वो रस हमें वो पत्ते खाने से नहीं मिलेगा ना हमें उस उसके जो ब्रांचेस है जो शाखा है उसको तोड़कर अगर हम लोग खाएंगे उसमें, उसमें वो रस नहीं मिलेगा वो रस किसम मिलेगा उसके फल फल फल में लेकिन साधारण जो जो होता होता है फल होता है उसमें छिलके होते हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं छिलके होते हैं उसमें बीज होता है और पता नहीं उसमें से भी वो फल मीठा होगा या नहीं होगा लेकिन वेद व्यास जी कह रहे हैं कि प्रस के मर्मज्ञ भक्तगण यह श्रीमद भागवत वेद वृक्ष वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है पका हुआ फल है और शुभ शुभदेव रूप शुभदेव रू, रू, गोस्वामी रूप तोते के द्वारा चखा हुआ है जब तोता किसी फल को चखता है तो वो मीठा बन जाता है उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी ने इसको चखा है और सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये बांटा गया है मेरे मुख से नहीं बांटा गया मैंने नहीं बांटा है ये शुभदेव गोस्वामी ने बांटा है इसको हम्म, और शुभदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है इसलिए बहुत मीठा है कितना मीठा है और मीठा और इससे परम एक परम आनंद को देने वाला है और इसका एक और एक आ, क्या बोलते हैं कि कि इसमें एक छिलका नहीं है गुठली नहीं है और अन्य कोई त्याज अंश भी नहीं है त्याग करने जैसा कुछ नहीं है इस, इस, इस पल में इसमें छिलका नहीं है पूरी तरह से रस है निकालो और खाओ चैतन्य महाप्रभु ने अपने गौर लीला के समय एक बार चैतन्य महाप्रभु और अन्य जो भक्तजन थे वो नगर संकेर्तन करते हुए जा रहे थे तो उस समय दो घटनाएं ऐसी हुई थी कि एक बार तो अचानक से बादल आ गए घनघोर घोर बादल आ गए थे और वर्षा होने वाली थी तो ये लोग तो भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ संकेर्तन कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल इशारा माधन से बादलों को कर दिया और था तो चैतन्य महाप्रभु ने उस आम के बीज को ऐसी लगा दिया जमीन में और क्षण भर के अंदर ही वो तुरंत वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया और उसमें बहुत सारे आम लटकने लग गए और उस आम की खासियत थी कि ना उसमें छिलका था ना गुटली थी, ना उसमें कोई कुछ कुछ भी भी त्याग नहीं नहीं था, कुछ भी जैसा नहीं था, त्यागने जैसा बस और खाओ। तो ये भागवत एकदम वैसा है और एक साल तक उस पेड़ ने सबको आम दिए उसके बाद वो प्रकट हो गया जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर पान करते रहो क्योंकि यह केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है अब किसी ने कोई प्रश्न पूछेगा क्या ऊपर के देव ऊपर के लोगों में महाभारत है ये है वो है वहा वहा भागवत नहीं है अरे वहा सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से निकला हुआ भागवत थोड़ी होगा यहां पर ये जो कह रहे शुक, शुक मुखात शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम एक बार जब ये घटना हो गई थी कि शुभदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित को कथा सुनाने वाले तो उस समय बहुत सारे देवता लोग क्योंकि वहाँ पे सब जगह से लोग आए हुए थे कि जितने सारे ऊपर के लोग हैं नीचे के लोग हैं सब जगह से लोग आए हुए थे बड़े बड़े ऋषि देवर्षि सब लोग आए हुए थे वहां पे तो वहाँ पर देवता लोग भी पहुंच देवता लोग देवता लोग क्या लेकर पहुंचे अमृत और कलश लेकर पहुंचे और सुखदेव गोस्वामी से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परेशन में मरने वाले हैं तो हमें अमृत का कलश महाराज परेश को पिला दीजिए हमारा गिफ्ट एक गिफ्ट एक ऐसे गिफ्ट लेकर तो आप ये अमृत का कलश इसको पिला दीजिए और आप इसके बदले में हमें भागवत कथा सुनने लीजिए बिजनेस सुखदेव गोस्वामी ने कहा उनको यहाँ से भगाओ यहाँ से सारे देवताओं को बोले यहाँ से भगाओ कि भागवत कथामृत की तुलना एक साधारण अमृत के साथ कर रहे हैं तुरंत यहाँ से भगवत तो भागवत देवता लोग भी इसके अनाधिकारी थे क्योंकि ये लोग भागवत की महिमा को ही नहीं समझ पाए थे भागवत क्या है भगवान की सब जगह है अन्य अन्य अन्य, अन्य उच्च के लोगों में सब लोग भगवान की के यश की गाते हैं लेकिन श्रीमद भागवत की महिमा को वो लोग नहीं समझ रहे थे इसलिए उनको भगा दिया गया और इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ये केवल पृथ्वी परिसलभ है और इसका पान कीजिए इसको पीजिए अधिक से अधिक समय जीवन पूरा जितना भी शेष जीवन बचा है हमें उसका जो उपयोग है उसको भागवत के भागवत को सुनने में भागवत को पढ़ने में और भागवत का कीर्तन करने में बताना चाहिए केवल इतना करने मात्रा से हमें इसी इस शरीर के साथ हमें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे और इस, इसी इसी हृदय में हमारे भगवान की जो सारी दिव्य लीला वो प्रकट हो जाएंगी ये शरीर छूटने से पहले हम सिद्ध हो जाएंगे भागवत के संपर्क में रहें। नहीं रहेंगे तो भागवत भी <coughs> के में को प्रवेश साधारण व्यक्तियों को, को प्रवेश नहीं है वहां पर जाने के लिए भगवान से भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए तो भगवान के लिए प्रेम कैसे कैसे बढ़ेगा तो भागवत को सुनने से भागवत में भक्तों के चरित्र है भगवान की कीर्ति है भगवान का यश है इसको बारंबार, बारंबार, बारंबार, बारंबार सुन सुनेंगे हुँ? तो हमारे हृदय में भी भगवान के लिए प्रेम प्रेम उदित होगा उनके लिए उन, उनके लिए स्वाभाविक आ, हमारे हृदय के जो जो कलमश है जो गंदगी है सब हट जाएगी और श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक निर्मल प्रेम उदित होगा फिर हम लोग हमारा सम्मान स्थापित होगा हम लोग भगवान से बात बात कर सकेंगे भगवान निराम को देख सकेंगे और सहजता से जिस तरह से हम लोग वस्त्र बदलते हैं ना उतनी सहज सहस्त, सहज तरीके से हम लोग इस संसार को छोड़कर के भगवान के लम्ब प्रवेश कर जाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं अगर भागवत के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से के में जाएंगे। कोई डाउट नहीं है। <coughs> अब कथा प्रारंभ होती है नैमिषे नि क्षेत्र ऋषया शवन का दया सत्र स्वर्गा लोकाय सहस्त्र सममा एक बार देवताओं और भगवान विष्णु भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारायण्य में सुत गोस्वामी और शनक ऋषियों का समागम हुआ वहां पर भगवत वहां पर अट्ठासी हजार ऋषियों ने एकत्रित हुए थे कहा पर? कहा परी हजार ऋषि एकत्रित हुए थे और क्या कर रहे थे सत्कर्म कर रहे थे बड़ा यज्ञ, ये, बड़ा यज्ञ बड़ा अनुष्ठान किया था बड़े बड़े यज्ञ यज्ञ उसमें में आहुति की जा रही थी और वो आहुति भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रही थी विश्व के कल्याण के लिए की जा रही थी क्षेत्र अभी, अभी क्या है, है। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मांड के जो पिता है ब्रह्मा जी है उन्होंने एक विराट चक्र की कल्पना की थी और उस विराट चक्र को ब्रह्मा जी ने ऋषियों के कहने पर छोड़ दिया था और वो जाकर नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर वहां पर थम गया रुक गया तो जो उसी से उसी चक्र पर अब सारा ब्रह्मांडाज बैलेंस्ड है तो वो जो स्थान है वो जो स्थान है नैमिकारण्य वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी द्वारा वो जो चक्र भेजा गया है वो भी है और एक और कारण है कि वहां पर जो ऋषि लोग यज्ञ करते थे तपस्या करते थे उससे जो असुरी प्रवृत्ति है संसार में जो असुरी स्वभाव है असुरी प्रवृत्ति तमोगुण है रजोगुण है ये सब कम हो जाता था उसका इतना प्रभाव था वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था वो ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु था वो नैमिशारण्य क्षेत्र था चक्रती चक्रतीर्थ कहा जाता है उसको सारे संसार का तो ब्रह्मा जी दरा व्यवस्थित है और वहां पर ऋषियों की बहुत श्रद्धा होती थी और वहां पर यज्ञ करके सारे विश्व में शांति फैल जाती थी ऐसा नहीं कि पहली बार यज्ञ पर कई वर्षों से सारे सालों सालों से वहां पर ऋषि लोग सारे आके यज्ञ करते थे चक्र का जो हब है वो वही है वहां पर तो बलराम जी बलराम जी की जो घटना थी जो रोम हर्षन सूद को उन्होंने मारा था वो घटना भी वही घटी थी वहाँ पर ऋषियों की सभा जुटी थी वहां पर रोम रोमहर्षण जी वहाँ पर कथा कर रहे थे और बलराम जी तीर्थ यात्रा पर थे देखिए कौरव और पांडव के बीच में जब निर्णय हो गया कि अब युद्ध होने वाला है उस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए थे श्री कृष्ण के पास अर्जुन तो चरणा में बैठ गए और धुर्योधन जाके सिराने बैठ गए और दोनों इंतजार कर रहे थे भगवान कब उठेंगे तो भगवान उठकर भगवान ने उठते अर्जुन को देख लिया और अर्जुन ने कहो अर्जुन कैसे आना हुआ द्वारका की बात तो बाजू का कृष्ण मैं भी आया हूँ पहले मैं आया हूँ तो कहो दुर्योधन कैसे आना हुआ लेकिन दुर्योधन अर्जुन तुमसे छोटा भी है और मैंने देखा भी अर्जुन को पहले तो अर्जुन को मांगना तो ठीक है कृष्ण तुम्हारी जैसी इच्छा तो बोलो अर्जुन क्या करने आए हूँ प्रभु मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ आप जानते हैं कि अब युद्ध छिड़ गया है युद्ध होने ही वाला है तो मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन मेरे पास दो ऑप्शंस हैं <laughs> एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना है और दूसरी तरफ नहीं मैं निहटता क्योंकि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा धूरे धंधे का मेरे कृष्णा नहीं उठाएगा तो इस को ले तो लेकिन ले कृष्ण को हमारे पास ना छोड़ दे लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए हरि बोल आप रहेंगे तो ऐसी ऐसे युद्ध को तुम्हें ऐसे खेल खेल में जीत लिया yeah. तो भगवान तो अर्जुन सेना ने नारायण सेनानी साक्षात नारायण को ही मांग लिया बोल तो दुर्योधन ने मन ने सोचा कितना बड़ा मूर्ख है आप दोनों जाओ और दाऊजी का आशीर्वाद ले बड़े बड़ी समस्या थी भाई क्यूँकी कृष्ण का तो अर्जुन के लिए स्वाभाविक प्रेम जैसे दिखता था वैसा ही बलराम जी का भी दुर्योधन के लिए प्रेम झलकता था इसलिए कृष्ण ने कृष्ण ने कहा जाओ और तुम दोनों बलराम जी से आशीर्वाद मांग लो क्योंकि अब तो बड़ा पेश था कि अगर कृष्णा वर्सेस बलराम ना हो जाए तो अर्जुन और अर्जुन को कहा जाते ही दाऊ को बता देना कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है ठीक है तो कहीं वो दुर्योधन का साथ ना दे, दे। <laughs> जाति पहले बता देना ये बात तो वही लोग दोनों जाते दाऊ जी को प्रणाम करते कहे और कहा कि दाऊ भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में हमारे साथ लड़ने का निर्णय किया है आप, आप किन की तरफ से लड़ेंगे अच्छा भगवान कृष्ण ने निर्णय कर लिया कि तुम्हारे साथ होंगे अच्छा देखो मुझे सब युद्ध में कोई इंटरेस्ट है ये मेरी तो इच्छा ही नहीं है कि पारिवारिक लोग आपस में युद्ध करें तो मैं तो तीर्थ यात्रा में जाने वाला हूँ जब आप लोगों युद्ध खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए <laughs> तो तीर्थ यात्रा पे गए और क्या किया यहाँ पर ने पहुंचे, ने में पहुंचे ने में चल थी पुराणों की कथा चल रही थी और वहां पर रोमो सब लोग जैसे बलराम जी आए तो बर, तो स, तो सब लोग उठ गए व्यास हर्सन पे जो रोम हर्षन बैठे थे अब सूत गोस्वामी के पिता रोम हर्षन वो नहीं खड़े हुए अब बलराम जी ने बलराम जी को क्रोध आ गया उन्होंने घास का तिनका उठा के उनका मस्तक काट दिया <laughs> अब अब तो बड़ा कांड हो गया ऋषियों ने बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दिया था उस रोमार्सन सूद को चिरंजीवी, अमर सब कुछ और बुद्ध सब सब प्रकार के आशीर्वाद देकर उसको व्यास सुन बिठाया था और यहाँ पर बलराम जी ने वो सब चौपट कर दिया तब सारे ऋषि बोलने लगा कि आपने तो तो आपने हमारी बात ही झूठी कर दी मतलब तो आप भगवान है सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉल ठीक है अच्छी बात है लेकिन हमारी हमारी बातों की भी तो वैल्यू है ना तो आपने आपने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया अब हमें कथा कौन सुनाएगा तो बलराम जी फिर से जीवित कर दूं? बोला ना ना ये सब ड्रामा चाहिए। नहीं चाहिए तो बलराम जी बोले कि प्रायश्चित बताओ और करना क्या है बताओ बोला उसका निर्णय आप कीजिए प्रायशित आपको यह करना कि दोबारा सब जब सारे तीर्थों में घूमना है इस, इस पाप का प्रायश्चित करना है वो तो नीला मात्रा। नीला मात्रा के लिए तो बलराम जी को फिर से तीर्थयात्रा कंटिन्यू करवाने की बात थी तो बलराम जी ने कहा ठीक है इनका जो पुत्र होगा वो तो मेरा कृपा पात्र होगा वो आगे जाके भागवत सुनाएगा वो शुद्ध देव गोस्वामी के मुख से भागवत भी सुनेगा और आगे जाके भागवत का प्रचार भी करेगा तो इनका जो पुत्र होगा मैं मेरा कृपा पात्र होगा आप सबका आशीर्वाद उनके पुत्र को लगेगा और मेरा भी रहेगा मेरा भी आशीर्वाद इसके साथ रहेगा तो, तो, <coughs> तो ये बलराम जी सब यात्रा खत्म करके जब अंतम अंत में वहाँ पहुंचे दुर्योधन और भीम के विषय लड़ाई छी वहाँ पर दाऊ जी पहुंचे अंत में और दाऊद जी फिर आवेश में बोले तुम का उल्लंघन मत करो तो भगवान ने में आपको नहीं ना? तो आप इसमें आप जाइए यहाँ से तो इस तरह से भगवान ने बहुत बड़े टॉइन्ट मार दिया धर्म को उस समय कि आप यहाँ पर तो युद्ध यहाँ के युद्ध में आपको तो दूर रहना है और वहां पर जाके आपको साधुओं का वात करना है आप चले जाइए यहाँ से यहाँ से आ इस तरह, इस तरह की मानसिक हम लोग को नहीं चाहिए आप चले जाइए चाहिए क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि लोग यज्ञ करते हैं तो यहाँ पर भी जो शौनक आदि ऋषि है अट्ठासी हजार ऋषि थे वह यहाँ पर एकत्रित एक होकर यज्ञ कर रहे थे किसके लिए लोक कल्याण के लिए ऋषि वास्तव में मनुष्यों का कल्याण जानते हैं क्योंकि मनुष्य जो साधारण मनुष्य रहता है बद्ध जीव रहता है वो लोग तो अज्ञान में रहते हैं अपने संसारिक संसारिक कार्य में लगे रहते हैं लेकिन उनका उद्धव और और संसारिक कार्यों में लगे रहने के कारण कला होता है सब जगह पर आज जितने भी अगर कला देखेंगे स्त्री की वजह से होता है धन के वजह से होता है तो ये कला संसार में हमेशा चलता रहता है शांति नहीं होती आज भी देखिए अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप न्यूज़पेपर या गूगल या किसी भी सहायता से अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आज विश्वभर में सब जगह क्या हो रहा है युद्ध हो रहा है कई लोग मर रहे हैं कई लोग मारा जा रहा है कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है एक देश दूसरे एक देश पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है कोई किसी को गाली दे रहा है कोई क्या कर रहा है अरे हमारे आस हमारे पड़ोसियों की बात कर लो hmm? कितने सालों से युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान में तो इस तरह से कला ईर्षा द्वेष इस तरह से संसार में चलते रहते हैं तो ये ऋषि लोग नैमित क्षेत्र में जो यज्ञ कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे परम शांति के लिए शांति के लिए कर रहे थे विश्व में शांति फैल सके इसलिए समस्त लोगों ने कल्याण हेतु भगवान के लिए यज्ञ यज्ञ करेंगे तो उससे समस्त संसार में शांति फैल जाएगी कैसे शांति फैलेगी लोगों की मानसिकता जो है उसमें जो रजोगुण तमोगुण हो रहा है वो कम हो जाएगा उनमें वो सत्वगुण में हो जाएंगे तो ये यज्ञों का असर होता था आजकल भले ऐसे आजकल संकीर्तन यज्ञ का ही असर होता है और बाकी सब किसी यज्ञों का असर नहीं होता जी ने कहा था कि यदि हम लोग मुफ्त में प्रसाद भगवत भगवान का प्रसाद बांटेंगे और खूब संकीर्तन करेंगे तो इससे जो क्राइम रेट है वो बहुत कम हो जाएगा बहुत तो प्रसाद खाएंगे और भगवान का नाम सुनेंगे तो उनके हृदय में उनका चित्त उनका जो चित्त है वो निर्मल हो जाएगा कोमल हो जाएगा द्वेष भावना सब खत्म हो जाएगी जो भी पाप ताप है सब कट जाएंगे उनके भगवान का नाम नाम जब सुनने से भगवान का कीर्तन और भगवान का प्रसाद खाने से तो इसलिए प्रभुपा जी ने एक बार कहा था ऐसे इस तरह से तो एक दिन एक दिन उन लोग इस तरह से यज्ञ कर रहे थे उसी समय वहां पर शुद्ध गोस्वामी वहां पर आ गए यज्ञ इत्यादि उनका चल रहा था अकस्मात वहां पर शुद्ध गोस्वामी आ गए और सब सब 88,000 के 88,000 हजार सारे ऋषि वहां पर समस्त अट्ठासी हजार ऋषि खड़े हो सम्मान के लिए उनको धन्यवाद प्रणाम सुत गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के बाजू में बैठकर भागवत सुना बहुत सारे ऋषियों का समाज जुटा था लेकिन शुभदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत कह रहे थे तो भागवत प्रारंभ कर, करते समय बारहवें स्कंद में ये श्लोक एक वर्ष है एक श्लोक है मुझे इसमें ढूंढ रहा था मुझे स्मरण मिल नहीं रहा था लेकिन वर्ष हमने पढ़ा है कि शुभदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को पास बुलाया कहा उन्होंने भागवत का वर्णन किया तो, तो जि, एकाग्रता से भागवत सुना है। और शु, और आदेश दिया शुद्ध गोस्व को जाओ नमेशरण्य में ऋषि लोग यज्ञ कर रहे वहां जाओ और वहां उन लोगों को भागवत सुना देना जो मैंने आप लोगों को सुनाया है तो वो आदेश पाकर सूत गोस्वामी वहाँ गए थे और जैसे वहाँ पर गए तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा आसन दिया उनको बैठाया और उनकी विधिवत पूजा की जैसे भगवान की हम लोग आराधना करते हैं भगवान की हम लोग पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से उन्होंने सूत गोस्वामी का आदर सम्मान करके पूजा की आरती दीप कमल पुष्प पुष्प पुष्प, पुष्प, पुष्प और उनके चरण अभिषेक किया होगा तो इस तरह से उन्होंने आदर सत्कार के उनको खूब सम्मान दिया और ऋषियों ने कहा यह सब करने के बाद ऋषियों ने कहा हाथ जोड़कर उनके जो प्रतिनिधि थे अट्ठासी उन, हजार ऋषि जब बैठे हो और मान लीजिए किसी को प्रश्न पूछना हो तो कितनी दिक्कत हो जाएगी क्लास में बैठे हैं और आज का सेशन मान लो खत्म हो जाता है और अट्ठासी लोग बैठे होते तो अगर हर एक को प्रश्न पूछना है तो कैसे हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी ना इसलिए ऋषियों के तरफ से एक प्रतिनिधि चुना गया शौनक शौनक जी जी और ऋषियों की तरफ से प्रश्न पूछते थे, थे। तो हमारी भागवत परंपरा है प्रश्न और उत्तर की महाराज परिचित ने प्रश्न पूछा शुद्ध गोस्वामी ने उसका उत्तर दिया मैत्री ने मैत्रा जी को विदुर जी ने प्रश्न पूछा मैत्र जी ने उसका उत्तर दिया यदि श्री महाराज ने नाराज जी को प्रश्न पूछा नाराज जी ने उत्तर दिया उद्धव उद्धव उद्धव उद्धव में भी जी ने भगवान को प्रश्न पूछा भगवान ने जवाब दिया अर्जुन की अर्जुन और भगवान के बीच में भगवत गीता के रूप में जो प्रश्न उत्तर ही है यह तो सुद सुद्ध गोस्वी ने कहा कि आप निष्पाप है आपने समस्त इतिहास पुराण धर्म शास्त्रों का विधि अध्ययन किया और उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। <coughs> हैुत गोस्वामी को निष्पाप कहा गया है, कि हमारे कुछ कुछ कुछ हैं, अपने में लिखते उस समय कुछ लोगों ने को शायद से स्वीकार नहीं कर रहे थे मतलब उस उस सभा में नहीं लेकिन जो जो जो कर्मकांडी लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते लोग होते हैं वे लोग शायद से सूत सु, गोस्वामी को एक ब्राह्मण के रूप में या एक आचार्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे क्रिटिसिज्म हो रहा था इसलिए वेद जी ने यहाँ पर ये जो शोनक आदि ऋषि को जो वाक्य है कि आप निष्पाप है सुत गौस्व निष्पाप है आप में कोई किसी प्रकार का पाप नहीं है आप परम भागवत है परम भगवान के प्रेमी भक्त है तो उसमें निष्पाप शब्द को यहाँ पर वेद जी हाईलाइट करते हैं विदया जी ने जान बुझकर उसको लिखा था कि ये बताने के लिए आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि शौनक आदि ऋषि अट्ठासी हजार ऋषियों का यह निर्णय था और वो समझ रहे थे कि सूत गोस्वामी जो है वो निष्पाप है क्योंकि तो उनका जो उनका जो पिताजी थे उनका शायद जन्म जन्म में कोई संदेह था किसी को या किसी को तो, तो एक, प्र, एक प्रकार का एक प्रकार की चर्चा थी उस समय कि सूत गोस्वामी आपको आचार्य क्यों बनाया गया तो सुत गोस्वामी को आचार्य शुभदेव गोस्वामी की कृपा से और बलराम जी की कृपा से और वेदव्या जी की कृपा से और अन्य कई साधों की कृपा उनको प्राप्त थी इसलिए वो आचार्य है <coughs> तो सुखदेव गोस्वामी जो वैष्णव के मुकुटमणि है उनकी कृपा से बलराम जी की कृपा से इस तरह से सुत गोस्वामी जो है वो आचार्य है अभी शोनक आदेश आगे उनको ग्लोरिफिकेशन करता है देखिए ये है पद्धति भागवत को समझने की किसी को कितना सम्मान देना चाहिए भागवत हमने किस भागवत ऐसे नहीं मैनिफेस्ट होता है भागवत या भगवान श्री कृष्ण को अगर हम प्राप्त करना है और गुरु से प्राप्त करना है तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी गुरु अपने मन से शिष्य के मन में कृष्ण को ट्रांसफर करते हैं तब जाके हमें कृष्ण मिलता है हमारा मन जो है वो कृष्ण को नहीं पकड़ सकता लेकिन गुरु की कृपा से साधुओं की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं कृष्ण प्रदान कर सकते हैं तो उन, कैसे हमारा स्वभा होना चाहिए हमें हमें नम्रता होनी चाहिए साधुओं के लिए सम्मान होना चाहिए उनके लिए आदर होना चाहिए उनके लिए अः इस ये दीन भावना होनी चाहिए अब तो ये दीन भावना अभी ऋषि ऋषि कहते हैं कि आप विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार वेदव्यास के ज्ञान हैं और आप अब अन्य मुनियों को भी जानते हैं कि सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान से निष्णान हैं। की है, तो है, है सुतो गोस्वामी आपको इन सारे साधनों की कृपा प्राप्त है सुखदेव गोस्वामी की हाँ आपको वेदे कृपा प्राप्त है दाऊजी जी की बलराम जी की कृपा प्राप्त है और इसके अलावा भी आप सिर्फ कृपा पात्र नहीं है इसके अलावा अलावा भी आप एक ज्येष्ठ विद्वान है आपने सारे शास्त्रों का भली भांति अध्ययन किया है खूब अच्छी तरह से आपने अध्ययन किया है हुं? और सिर्फ वैष्णव शास्त्रों का तो नहीं अन्य शास्त्रों को भी आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया और आपको सारे शास्त्रों का सार मालूम है सारे शास्त्र क्या कहते हैं ये सब कुछ इस सारी जानकारी आपको है और एक और विशेष बात है कि आप आ, आप इन साधुओं कृपा पात्र हैं आपने इन साधुओं की अच्छे से सेवा की है और इसी कारण से हमें विश्वास है कि इन्होंने गोपनीय से गोपनीय बात आपको बताई होगी इसलिए हम आपके चरणों में विनंती करते हैं कि आप कृपया करके हमें क्या कीजिए भगवान भगवान की उन दिव्य लीलाओं की दिव्य लीलाओं को बताइए हमें हमें से गुड रह से रहस्य जो आपने इन के मुख से सुने हैं हैं वो बताइए है। चंद्र कहते कि कि मैं अपने गुरु को गुरु के चंदरिंदो में नमस्कार करता हूं उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को तुष्ट कर सकता है यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो हमारे हमारे जीवन में बाद आये, बाद आये आत्मा आत्मा दूर दूर रहा आत्मा कर दूर की बात हो गई अगर गुरुदेव नहीं हम पर उनकी हमारे जीवन में नहीं है तो आत्मा साक्षात्कार कर भूल जाओ किसी भी तरह के हम लोग इस संसार बंधन को पार नहीं कर सकते यह बहुत आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनित रहे उनकी उनको प्रसन्न उनकी, उनकी प्रसन्नता क्या है उनके आदेशों का पालन करना अगर वह कहते हैं भागवत पढ़ो तो भागवत को पढ़ना चाहिए अगर हम लोग ये नहीं करते हैं तो देखिए अभी प्रश्न उठेगा कि उनको पता कैसे चलेगा हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि भैया आपके हृदय में जो पर, जो आपके हृदय में परमात्मा है ना वही वो व्यक्ति सामने बैठा हुआ है जो गुरु है एक चैत्य गुरु है चैत्य गुरु ही गुरु का रूप धारण करके जीव के सामने प्रकट है तब तो हम अपने जब गुरु के सामने जाते हैं तो वो हमारे वो वो हमारे एक्सप्रेस से पता चल जाता है कि हमारी चेतना क्या है हमारे संसार में अब तो तक कितनी आसक्ति है हम लोग कितने टीवी में कितने मूवीज देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं तो हमारे कितनी सब कुछ उनको पता चल जाता है जैसे आपको आप लोगों के टेक्नोलॉजी को उदाहरण देता जैसे क्लाइंट के ऑफिस में कंप्यूटर है और एक हेड ऑफिस में एक सर्वर है तो जब डेटा ट्रांसफर करना होगा तो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है और डेटा ट्रांसफर हो जाता है राइट उसी तरह से परमात्मा हमारे हृदय में है तो वो सारी बातें वहाँ पर उनको पता चल जाती है कृष्ण ही है ना वो तो शिष्य सामने आ जाता है शिष्य तो भगवान हृदय में है तो वो साक्षात साक्षात गुरु साक्षात कृष्ण ही है गुरु के रूप में तो उनको सारी जानकारी हो जाती है कि इस इसी इसके इसकी का आसक्ति ज़्यादा है तो वो अपने शिष्य को कुछ आदेश देते हैं उसकी आसक्ति उसकी स्थिति के अनुसार गुरु उस शिष्य को आदेश देते हैं ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो तो वो हमें पालन करना चाहिए इससे हम लोग हमारे संसार की आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और वो आदेश हमें बहुत आदर पूर्वक और अपने जीवन अपने जीवन में सब कुछ मानकर उस आदेश को स्वीकार करना चाहिए दोस इंस्ट्रक्शन शुड बी अवर लाइफ एंड सोल जब तक हम लोग अपने गुरु के वचनों को इस तरह से अपना जीवन सर्वस्व नहीं मान लेते तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है शिलसूत गोस्वामी में शिलूतो गोस्वामी में शिष्य के इन चार इन सारे गुण से उत्प्रत अतः इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हे, हे सुतो गोस्वामी आप, आप कृपा पात्र शिष्य शिष्य हैं आप हैं इसलिए आपको अपने गुरु जोन से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है इसलिए आप हमें वो दिव्य ज्ञान दीजिए गोस्वामी आप तो संत समाज के भूषण हैं और आज कलयुग है प्रभु आज कलयुग है आज हम लोगों की दशा क्या है हमारी आयु कम है साधन करने में हम लोगों की रुचि नहीं है है? बताइए रंगभूषण प्रभु yes, प्रभु सोरग आदि ऋषि कह रहे हैं कि हमारी आयु कम है ठीक है साधन करने में हमारी रुचि नहीं है और प्रवृत्ति भी नहीं है इच्छा भी नहीं है दो चार दिन मंगल दो चार दिन सुबह और कर लेंगे, लेकिन प्रवृत्ति नहीं है साधन कर, साधना करने की और लोग आलसी हो गया है। हम लोग लोग इतने आलसी आलसी हो हम हम इतने जानते हैं पिक्चर देखने जा जाना होगा तुरंत उठ पड़ेंगे और एकदम रुचि आलस से सब हट जाएगा अगर कोई पिक्चर देखना है तो हमारा आलस हट जाएगा हमारा क्या कहते हैं कि उत्साह भर जाएगा सब कुछ आ जाएगा जोश आ जाएगा लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान का कीर्तन कथा करने के लिए ये उत्साह नहीं आएगा तो ये किसकी वजह से है कलयुग की वजह से है हमारी बुद्धि मंद हो गई है समझ थोड़ी सी हो गई है और साथ ही साथ इतना सब है आयु कम है आयु कम है प्रवृत्ति नहीं है रुचि नहीं है आलसी हो गए भाग्यमंद है इतना सब होने के बाद भी क्या है नाना प्रकार के विघ्न बाधा से हम लोग घिरे हुए हैं इतनी सारी विघ्न बाधाएँ हमारे जीवन में पैसे की कमी है ये कमी है कोई हमारी बात नहीं मानता है ससुरा सास ससुर वाले बात नहीं मानते हैं तो ये अलग अलग अलग अलग, अलग ये सब विघ्न हैं विघ्न है जो हमारे ह, हमारे देने दिन जीवन में हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हमारे लिए तो विघ्न है इस कारण हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं और उस कारण हम लोग अपना कृष्ण भावना में जीवन भी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर तो ये सब ये सब कलयुग के दोष है उसके बाद शास्त्र भी बहुत से हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं। इतने हजारों हजारों हजारों हजारों हजारो शास्त्र यदि आप अः जाएंगे और खंडेलाल की दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितने सारे शास्त्र हैं अलग अलग बाबाओं के फोटो भी लगे हुए हैं और बहुत सारे ग्रंथ भी है और कौन सा ग्रंथ पढ़े इतने सारे इतने सारे हजारों ग्रंथ है इसमें हजारों हजारों हजारों बातें लिखी गई है अरे कौन सा कौन सा ग्रंथ पढ़े ये आदि ऋषि व्यक्त कर रहे हैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं और और उन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की बातें कही है ये करो कर्म कर करो ज्ञान योग करो ध्यान योग करो अष्टांग योग करो ये करो वो करो तो इस तरह से इस तरह से अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है तो शोनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से आप हमारे लिए सारा सार निकाल कर हमको दे दीजिए हमको ये झंझट में नहीं पढ़ना है इतने सारे शास्त्रों इतने सारे शास्त्र पढ़कर क्या कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे तो। इससे अच्छा है कि हे गुरुदेव आप आप हमें क्या कीजिए सारा सार निकाल कर आप हमें समझा दीजिए मुख्य रूप से हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए इस कलयुगी को हमारा भी भी हो हो जाए जाए आगे आने आने वाले वाले भविष्य में में जो कलयुग उनका इसके लिए कोई उपाय तो बताइए कि हमें क्या करना चाहिए आप संस्कृत घोरा यन्नाम यूणन तथा सत्य विमुचे स्वयं भय प्यारे सूजी जब जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है इस इस स्थिति में यदि वह भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए क्योंकि तो स्वयं भय भी भगवान से डरता है यहाँ पर शोनक आदि ऋषि ऋषियों से भगवान से, से कहते हैं कि प्रभु हम जानना चाहते हैं कि भक्त भक्सर भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया इसका पहले कारण जानना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमें विश्वास है कि भगवान अगर अवतार लेते हैं तो वो भक्तों का उत्तार करने के लिए होता है जो दुष् दुष्कृत दुश, दुश, रहता है या फिर जो दुराचारी लोग रहते हैं उनका वध करना तो एक, एक कारण रहता है लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन ये होता है कि भक्तों को सुख देना विविध प्रकार की लीला करके भक्तो, भक्तों भक्त लोग सुखी हो जाए उनका ये मुख्य इच्छा होती है इसलिए भक्तों के लिए आते हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण विविध प्रकार की लीलाएं करने के बाद भक्त को उसका आस्वादन कर सके इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो भगवान की गुणों को और गाते हुए ये श, ये शोनक आदेशी श्लोक कह रहे हैं कि आपन आपन्ना संस्कृतम घोरा यद नाम तथा सद्य विमु विमुच्चेत यदि स्वयं भयम यहाँ पर आ, कहा गया कि एक बार भी यदि कोई भगवान का नाम उच्चरण कर ले जान में अनजान में या किसी या अकस्मात भगवान का नाम उछार निकल जाए तो उससे उसका संसार बंधन कट जाएगा उस वो जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएगा अभी शिव प्रुपा जिसके पर्पट में लिखते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि जब कृष्ण कृष्ण का नाम और कृष्ण से अभिन्न है यहाँ पर एक पॉइंट और है कि क्योंकि स्वयं ऐसा क्यों होता है क्योंकि स्वयं भरे भी भगवान से डरता है इसलिए जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है तब तो समस्त भय भाग जाता है हम जानते हैं नाम नारायण कवच पढ़ते हैं नरसिंह कवच पढ़ते हैं तो उसमें क्या है इन सारे कवचों में भगवान का नाम है तो नाम वो नाम अलग विविध कवच के माध्यम से भगवान का नाम उच्चारण करने से जितने सारे जो हमारे भय है हृदय में जो भय हो जाता है वो नाश हो जाता है क्योंकि हम नारायण कवच धारण करते हैं नारायण कवच में क्या है भगवान का नाम है तो भगवान का नाम जब करने से हमारा जितना सारा जो भय है वो निकल जाता है तो यहाँ पर प्रोपाजी भी यही कह रहे हैं कि इस बात का क्योंकि भय भी साक्षात भयभीत रहता है अविचारिक भय वो भी भयभीत हो जाता है कब जब कोई नाम उच्चरण कर लेता है तो तुरंत वो उसको छोड़ देता है इस बात का सोचोगे कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के समान ही शक्तिमान है उन, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है भगवान और भगवान के नाम में बिल्कुल अंतर नहीं है से बड़ा बड़ा बड़ा से बड़ा जब संकट हम पर जीवों पर आ जाए तो हमें भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए जो नंद बाबा भी जब नंद बाबा भी जब वसुदेव जी को मिलकर जब आ लौट रहे थे कहा लौट रहे थे गोकुल की तरफ जब उन्होंने बताया कि आ, उन्होंने जब ये बताया कि जाओ वसुदेव जी ने बताया कि नंद बाबा आप तुरंत चले जाओ वहाँ पर ब्रज में बड़े उत्पात होने वाले हैं तो उस समय नंद बाबा ने भी भगवान का ही आश्रय ग्रहण किया भगवान के नामों का ही उच्चारण करना चालू किया उन्होंने अपने पुत्र को स्मरण किया और भगवान भगवान विष्णु के नामों का जप किया कि हे भगवान नारायण निरंतर जप करते थे तो हमेशा जब भय की स्थिति आ जाती है तो उस समय भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए वो वो भय हट जाएगा पहले के पहले जो छोटे छोटे हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हम लोगों को ये शिक्षा दी जाती थी कि राम रक्षा स्तोत्र पढ़ो या अन्य अन्य अन्य अन्य, अन्य चीज़ों भगवान राम का नाम लो बच्चों को सिखाया जाता था आजकल दुर्भाग्य की बात है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी वो आ, कैम वो फ़ोन में अलग अलग प्रकार के वीडियोज देखते रहते हैं तो पहले जैसा संस्कार नहीं रहता सुद्ण जी, सुद्ण जी से वे कहते हैं कि है आप परम विरक्त हैं और परम शांत हैं और आपका चित हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है और वे कहते हैं कि आपके आपके स्पर्श मात्रा से आपके संपर्क में आ जाने से हम लोगों को उद्धार हो जाएगा अगर कहते हैं कि गंगा जी जैसे गंगा जी जैसे नदी के संपर्क में रहने से कितना कितना समय तक गंगा जी का सेवन करने से पवित्रता आती है गंगा जी पवित्र करती है कितने कितने समय तक बहुत समय तक यदि गंगा जी का सेवन किया जाए तब जाके पवित्रता आती है लेकिन यदि लेकिन साधुओं के संपर्क में हम लोग रहने मात्र उनके केवल दर्शन मात्रा से जीव पवित्र हो जाता है आप विचार के जब आप किसी कथा में सात या आठ दिन छः या सात दिन के जो कथाएं होती है उसमें बैठते हैं और रोज भगवान के बारे में सुनते हो भी किसी शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो उससे आपके चिप पर गहरा असर होता है बहुत गहरा असर होता है हृदय की जो आ, क्या बोलते हैं गाँटे हैं ना गाटे वो खुल जाती हैं। हमारे जो अनर्थ है जिस जिस कारण से हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते लेकिन यदि हम लोग ऐसे साधुओं के संग में बैठ जाते हैं और उनके उनसे उपासित महामुनि ऐसे महामुनियों के संग बैठते हैं और उनसे कथा श्रवन करते हैं तो उनकी संगति से हमारा जो हृदय की जो हृदय की जो ग्रंथियाँ हैं गाठे है ये जो जो हमारी बुरी आदतें हैं जो हमारे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है वो समाप्त हो जाएगी लेकिन ऐसे साधुओं के सामने बैठकर के सुनना पड़ेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा एकाग्र चित होकर पूरी तरह से समर्पण भावना से ऐसे के सामने बैठना चाहिए तब जाके उस तो, तो हमारे चित्त पर गहरा असर होगा तो यहाँ पर शोनका दृषि कह रहे कि गंगा जी का सेवन किया जाए तभी वो पवित्र गंगा जी का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब जाके पवित्रता आती है लेकिन आपके आपको केवल दर्शन मात्रा से ही हमारा हमारा उदार हो गया तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है गंगा जी तो शक्तिमान है तो गंगा जी तो भगवान के चरणों की धुवन है और लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान है गंगा जी खुद जब गंगा जी संसार में आ रहे गंगा जी को संसार में आ रही थी तो भगीरथ जी से कहती है कि भगीरथ में तो आ रही तुम्हारी इच्छा से लेकिन ये सारे जो संसार के पापी लोग हैं जब ये मेरे मेरे अंदर सारा पाप छोड़ेंगे तो मैं मैं तो मैं मैं घूमते रहते हैं वो आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे और तुम्हारा सारा पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा तो गंगा जी भी अपने भक, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने तरसती है क्योंकि उसके संपर्क में आने से उसके अंदर जो सारे जीवों ने पाप छोड़ के जाते हैं वो नष्ट हो जाता है अब बताइए महिमा किसकी ज्यादा है भगवान के भक्तों भगवान महाभागतों की महिमा है या गंगाजल की गंगाजल तो पवित्र करती है काफी समय तक सेवन करने के बाद लेकिन यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने से शीघ्र चित्र पवित्र हो जाता है क्यों प्रश्न उठे क्यूँ ऐसे क्यों क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के चरणों में ही रहते हैं अतः जो व्यक्ति शुद्ध भक्तों को अपना तो हमारा क्या कर्तव्य है ऐसे शुद्ध भक्तों को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए और उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को उप प्रभु गया है या सेवक भगवान भी कहा गया है भगवान कहा जाए गया है शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान तुल्य मानता है हम गुरु प्राकृत दृष्टि से देखा जाए तो गुरु के शारीरिक शरीर में कोई दोष हो सकता है या रोग हो सकता है लेकिन शिष्य को पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए जानना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है भगवान का नित्य है जब ये भावना वो अपने अपने गुरु में रखेगा तो इससे शिष्य का जल्दी लाभ होगा लेकिन यदि साधारण मनुष्य बुद्धि रखकर अगर चलो गुरु है मेरे लेकिन ये साधारण मनुष्य है ये भावना में और एक भावना में कि शिष्य जान रहा है कि ये भगवान के परिकर है भगवान भगवान के धाम से मेरा उद्धार करने के लिए आए है मेरे हृदय में जो व्यक्ति है वही गुरु रूप के सामने मेरे पर ये जब विश्वास हो जाता है शिष्य को तब तो उसका आध्यात्मिक जीवन राजधानी राजधानी तो, उन, आदेश दिएगा वो जब तुम्हारे जीवन सरोवस हो जाएंगे जीवन सरोसे कब हो जाएंगे जब उनमें भगवत बुद्धि होगी ऐसी उनके आदेशों को जीवन सरोवस नहीं बना पाएंगे आप जब जब हम लोग अपने हमारे हृदय के धरा उ रदे में जो अच्छा ऊंचा आसन तक तो उन साधों को नहीं बिठाएंगे और उनकी में पूजा नहीं करेंगे तब तब तो तक तक उनके आदेशों को सीरियस लेने वाले नहीं हैं है भागवत पढ़ो तो भागवत पढ़ो तो लेकिन उनके उनके आ, शब्दों की कीमत उसी व्यक्ति व्यक्ति को होगी जो उनकी जो उनको हृदय से भगवान जो उसी शिष्य पर होगी जो जो उनको भगवान का परिकर मानता है विश्वास होना चाहिए वे तो है साधु तो भगवान के परिकर नित्य परिकर है लेकिन ये विश्वास होना चाहिए ये विश्वास बहुत आवश्यक है ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्म की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे इन भक्तों की महिमा इसलिए है क्योंकि 2400 घंटे भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं 2400 घंटे एक क्षण के लिए भी ये भगवान भगवान का स्मरण इनको नहीं होता है तो जब ऐसे साधुओं के संपर्क में आ जाएंगे जो 2400 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं तो, तो ऐसे संपर्क में आने से ऐसे साधुओं के संपर्क में आने से क्या होगा कृष्ण का कृष्ण कृष्ण की कथा होगी तो कौन ऐसा दरिद्र जीव होगा जिस जिसको अपने आत्मा शुद्धि की बिल्कुल नहीं पड़ी जो ऐसे साधुओं के संपर्क में आने से कृष्ण कथा ना सुनना चाहेगा तो हमारे हृदय में लालसा होनी चाहिए क्या लालसा होनी चाहिए साधु संग करने की लालसा होनी चाहिए ऐसे शुद्ध भक्तों को संपर्क में ऐसे शुद्ध भक्तों के संपर्क में आने की लालसा होनी चाहिए तभी हमारा उद्धार संभव है मैं हमेशा कहता रहता हूं कि भगवान भगवान से दो चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए एक तो शुद्ध वैष्णव की संगति शुद्ध वैष्णव की संगति के लिए प्रार्थना और दूसरी उनके चरण कमलों में प्रेम भक्ति के लिए प्रार्थना ये बहुत आवश्यक है ये प्रार्थना हमारे अंदर जो लालसा है उसको बढ़ाएगी डिजायर होनी चाहिए आपको आपको शुद्ध वैष्णो का संग प्राप्त होगा तब जब आप चाहेंगे कितनी बार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ होगा कि यार कि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं लेकिन उन्होंने कुछ सब कुछ को सपोर्ट किया नहीं लेकिन जब हमने वे इच्छा व्यक्त की कि हमें हे प्रभु आपका भजन करना है तब फिर उन्होंने हृदय से सारे तब उन्होंने वो हृदय में तब वो फिर उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी अदरवाइज हमारे हृदय में रह भी कुछ नहीं करता तो जब हमारे हृदय में लालसा होगी कि हमें शुद्ध वैष्णव की संगति करनी है तब तो वो व्यवस्था करेंगे नहीं? और हमें ऐसी संगति में देंगे जिससे हमा, जिस हमारे जो कृष्णा कॉन्शियस लाइफ वो फास्ट ट्रैक पे चले जाएंगे उनको सा, तो साधुओं की संगति से ही हमारा उद्धार हो सकता है तो ऐसे और गृहस्थ जीवन गृहस्थ जीवन में तो ये होना चाहिए गृहस्थ लोग तो ज्यादा जाल में है जाल में हम लोग घंटे करनी चाहिए हम लोग बहुत बिकट स्थिति में है हम लोग की सिचुएशन बहुत खराब है अगर हम लोग थोड़ा सा भी इधर दर उधर हो गए तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन से दूर दूर चले जाएंगे तो ये हमें लालसा होगी हृदय में भगवान और शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होगी तब तो हमारी गाड़ी अच्छे से चलती रहेगी इसलिए भगवान से प्रार्थना करें हे प्रभु हमें हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति में रखिए हमें आपके चरण में प्रेम भक्ति चाहिए जो केवल शुद्ध भक्तों से मिल सकती है उनकी तो संगति हमें बहुत आवश्यक है और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आ, जिस जैसे नारद आदि जो इतने जितने साधु लोग हैं ये हमेशा ऐसे भगवान की कीर्ति और यश को गाते रहते हैं तो बुद्धिमान प्रभु योग माया से करते आप उन श्री हरि के मंगल में अवतर कथाओं को अब वर्णन कीजिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने आप को छुपाए रखते है भगवान श्री कृष्ण हमेशा भगवान श्री कृष्ण भगवान बहुत सारी ऐसे लीलाओं में देखा होगा हमने कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्यों के भांति आचरण करता है जैसे युधिष्ठी महाराज के घर में युद्धि महाराज के घर में यदि युद्ध महाराज के घर में, में फंक्शन <coughs> होता था तो भगवान श्री कृष्ण खुद साधुओं का झूठा पत्थर उठाने का काम करते थे साधु का पत्थर उठाने का काम करते थे और क्या करते थे साधुओं के जूतों को साफ करते थे जब बड़े बड़े ऋषि लोग जो उनके जो सारे लोग नहीं जानते थे भगवान कृष्ण के रहस्य को लेकिन जो लोग जानते थे ना कि अरे भगवान श्री कृष्ण मेरी थाली उठाने आए हैं और वो जानता है कि ये सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉर्ड अनंत कोडी ब्रह्मांडोग नायक साक्षात श्री कृष्ण ये इतनी छोटी सेवा कर रहे हैं जब वो देखते तो वो अचंभित हो जाते थे लेकिन वो उनको करना देते थे क्योंकि उसी से इसी से उनको सुख मिलता है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने एक ड्राइवर का काम किया ड्राइवर का काम क्या है आज एक बहुत बड़ा कार्य है नहीं ड्राइवर का काम एक बहुत हीन कार्य है लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार किया घोड़ों अर्जुन के घोड़ों को खुद साफ करते थे वो खुद साफ करते थे उनको नहलाना पिलाना खिलाना पिलाना इस जब आप आपका आपके घोड़ों के साथ खिलाना पिलाना का संपर्क रहेगा तब युद्ध में आपकी बात मानेंगे तो सारथी का घोड़ों के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है कि युद्ध भूमि में उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो घोड़े सारथी की बात माननी चाहिए इसलिए सारथी का घोड़ों के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है हुँ? तो उनके साथ उनको खिलाना पिलाने से उन लोग का एक रिलेशनशिप बन जाता है तो भगवान ये छोटा सा कार्य भी करते थे इसलिए साधारण अधिकतर लोग उनको यही समझते थे कि ये ये साधारण व्यक्ति है लेकिन शौनक आदि ऋषि यही रिक्वेस्ट करें कि हमें उन भगवान श्री कृष्ण की ही लीला कर लीलाओं को सुनना है जिन्होंने बलराम जो मनुष्य जैसी साधारण लीलाएं करते हैं लेकिन बलराम जी के साथ उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं की है जिससे विश्वास हो जाता है कि ये भगवान है जैसे बहुत सारे असुरों का वध करना तो ऐसे एस, बहुत सारे लीला तो कलयुग को आया दीर्घकालीन सत्री थे उन्होंने क्या किया यज्ञ बंद कर दिया उन्होंने आपस में एक दूसरे कहा कि अभी ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो कुछ एक भक्त कवि है उन्होंने कहा कि वो सारे साधु लोगों ने जाकर बाल्टी भर पानी लेकर आके यज्ञ को बुझा दिया <laughs> कवि है भक्त hmm. उनको उन्होंने अपना भाव व्यक्त किया है कि शुद्ध गोस्वा आप यज्ञ कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए बोले नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हमें आपके आपने शुद्धे गोस्वामी के मुख से कथा सुनी है हमें वो आप साक्षात यहाँ पर आ गए ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सर्वोच्च सिद्धि हो गई कि हमें आपके दर्शन मात्रा हो गए और आपके आपसे सुनने का अवसर प्राप्त ये हम अवसर खोना नहीं चाहते तो ये, तो ये उन्होंने तुरंत के तुरंत तुरं तो यज्ञ बंद कर दिया तो देखिए अट्ठासी हजार ऋषियों ने निर्णय लिया कि भगवान की कीर्ति को सुनना भगवान के यश को सुनने को प्राथमिकता दे दी और जो यज्ञ कर रहे थे विश्व शांति के यज्ञ करते उसको बंद कर दिया कॉन्क्लूशन पे आगे कि सब धुआ धुआ धुआ हो रहा था तो कॉन्क्लूशन पे आगे इससे विश्व में शांति नहीं फैलेगी क्योंकि इससे उन्हीं को शांति नहीं मिल रही थी तो विश्व को शांति कैसे मिलेगी तो विश्व को शांति मिल सकती है किससे भगवान की कीर्ति यह चक्र सर्वत्र गाया जाए तब नहीं तो नहीं संभव है इसमें भगवान के गुण गुण रूपलीला आदि को गाना चाहिए उससे लोग आकर्षित हो जाएंगे और वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे तो इस कलयुग में अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश न, नाश करने वाला है इससे पार पाना बहुत कठिन है कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि इससे अंतकरण हृदय बहुत अपवित्र रहता है चेतना दूषित रहती है विविध प्रकार के विविध प्रकार के विविध प्रकार के आ, काम वासनाएँ लोभ मद मोह मत्सर ये सब चीजों से हमारा चित्र जो है वो दूषित रहता है और इससे पार पाना बहुत कठिन है कलयुग का सबसे बड़ा दोष है कि ये हमारी शक्ति है इसको नाश कर देता है। है, मान लीजिए विषय सामने लेकिन हम लोग भोगना चाहते थे, शक्ति नहीं है भोगने की तो जैसे समुद्र से पार जाना हो किसी को यदि उसको कर्मधार मिल जाए उसी तरह से हम लोगों को आप साक्षात सुध गोस्वामी आप आपके दर्शन हो गया तो इस तरह से आदि ऋषि सारे जो ऋषि अपने आप को धन्य मान रहे कि उनको सुत गोसा में जैसे महाभागवत का दर्शन प्राप्त हो रहा है हम लोगों को वास्तव में ब्रह्मा जी ने मिलाया है और किसी की कृपा ने वास्तव में ब्रह्मा जी की कृपा से मिला है कि हे धर्म रक्षक हे ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ग्रहण की है अब हम जानना चाहते हैं कि ये एक और प्रश्न पूछते हैं कि धर्म ने धर्म अभी कहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी चले गए अब कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा ये बताइए अब अब धर्म कहां पर टिका हुआ है तो यह गोस्वामी ने शोनक ऋषियों से भगवत कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करके एवं उनकी लालसा भगवत कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की तो भागवत महात्म्य में भागवत महात्मे हैं उसमें ये तो हो गया सूत गोस्वामी ने आज ये ये चैप्टर यह पे हो जाता है कंप्लीट हो जाता है कि ये अनुरे खत्म हो जाता है कि ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें भगवान की कथाओं को सुनाइए उसके बाद भागवत महात्मा में उद्धव जी महाराज परीक्षित से कुछ कहते हैं वो कहते हैं कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेकर उद्धव जी कह रहे हैं भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेकर यदि किसी ने नित्य भागवत के संपर्क में नहीं आया भागवत श्रवण नहीं किया तो वह वो वो व्यक्ति इतना बड़ा पाप कर रहा है इतना बड़ा पाप कर रहा है और पाप थोड़ी पाप तो कर ही रहा है और वो रोज वो आत्महत्या कर रहा है उसका जी कर कोई उसका जी कर कोई उपयोग ही नहीं है उमृत व्यक्ति है डेड है वो जो व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ता है वो वृत वृत के समान है बहुत बहुत जन्मों के कियो जो पुण्य होता है ना बहुत बहुत जन्म हमने मान लीजिए पुण्य किए उसकी सिद्धि है क्या सिद्धि है उसकी सिद्धि यह है कि किसी को श्रीमद भागवत प्राप्त होता है मान लीजिए जीवन हमने हम लोगों ने बहुत पुण्य कर्म किया वो पिछले तो उसका फल स्वरूप है कि हमें श्रीमदभागवत प्राप्त तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से भक्ति की भावना का भावना का उदय उधा, उदय होता है और भगवान श्रीकृष्ण हृदय में प्रकट हो जाता है लेकिन निरंतर भागवत के भागवत में जो विविध विविध चरित्रों का वर्णन किया है उस चरित्रों को बारंबार बारंबार बारंबार सुनने से वो जो भक्तों वो जो भागवत में जो भक्त है उनका जो भाव है वो हमारे हृदय में आ जाएगा उन्होंने कृष्ण को जिस तरह से प्राप्त किया है वो जो लालसा है वो हमारे में आ जाएगी तो बारम्बार पढ़ने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूतना उद्धार या, या पूतना उद्धार या जो भी इतने सारे चरित्रों का वर्णन है वो भागवत में है तो वो केवल उसका उस समय के जो भाग, उस समय का जो भक्त उस थे उस, उसका उद्धार हो गया जैसे आ, पूतना का उदाहरण लीजिए तो पूतना का पुतना उद्धार इसके पीछे अंत में शुद्ध गोस्वी ने आशीर्वाद दिया है कि गोविंद लगते लपते रतु तो जो पुतना को सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सौभाग्य हम लोगों को भी मिल सकता है जैसे पूतना भगवान भगवान की लीला में जाकर भगवान की माँ बन गई बोलो वृद्धावन ने पुतना धात्री बनी माँ यशोदा की सेविका सेव बनी और उसने वो आज भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही है तो वो गति हम लोगों को मिल सकती है यदि हम लोग भी भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे तो हमें भी वो गति मिल सकती है जो गति गोपियों को मिली है वो गति हमें मिल सकती है बस वो कथाओं को श्रवण करने से ये भागवत जीवंत है साक्षात श्री कृष्ण है यदि हम लोग भागवत के संपर्क में रहेंगे तो जो फल भागवत में भागवत में जो भक्तों के जो मिला है वो फल हमें मिलेगा यदि दृढ़ विश्वास है उसको पढ़ेंगे उसका श्रवण करेंगे उसका कीर्तन करेंगे जैसे रुक्मिणी जी है रुक्मिणी जी रुक्मिणी जी कहा भगवान के संपर्क में थी रुक्मिणी जी अपने पिताजी के घर में रहती थी, पिताजी पिता के संरक्षण में रहती थी, लेकिन नारद आदि जो साधु लोग हैं वे रुक्मिणी के घर जाते थे और उसको और वहां पर उनके पिता के सभा में रुक्मिनी अः भी उसमें उपस्थित थी उसमें भगवान की कीर्ति और यश गाया जाता था भागवत को गाया जाता था वहां पे भगवान की विविध लीलाओं को गाया जाता था तो उसको सुनकर रुक्मिनी ने अपना चित्र क्या कर दिया कृष्ण को दे दिया कहा कि मैं इसी को अपना पति बनाऊंगी तो हम लोगों के भी वही स्थिति है हम लोगों की वही स्थिति है हम लोगों के लिए श्रवण ही आधार है हम लोगों को भागवत सुनना है उसका अध्ययन करना है और उसका कीर्तन करना है और भगवान के नामों का जप करना है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण